पर पठ रुद्रोपनिषद स एष जगत साक्षी सर्वात्मा विमलाकृति प्रतिष्ठा सर्वूता घनलक्षण न कर्मण न प्रजया न चाल्येना ब्रह्मवेदन मात्रे न्रमाते मानव जो जगत को प्रकाश देने वाला है नित्य प्रकाश रूप में स्वप्रकाशित है वही समस्त जगत का साक्षी है निर्मल आकृति वाला वह सभी की आत्मा है वह प्रज्ञान घन के रूप में है समस्त प्राणी समुदाय उसी ब्रह्म में प्रतिष्ठित है मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को न कर्म के द्वारा न संतान के द्वारा और न ही दूसरे अन्य किसी साधन के द्वारा पा सकता है अपितु वह उस परब्रह्म को ब्रह्मानुभव के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है तद्द्या ब्रह्मा ब्रह्म सत्य जानसुखाव संसारे चुहावाद माया जानासिके निहत ब्रह्म यो वेद परमेब्योंसुते सकलान काम क्रमेण दुजोत्तम प्रत्यात्मा मायाशक् सक्षनमे एक ब्रह्माहमस्मी ब्रह्म स्वयं वह सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप और द्वितीय ब्रह्म इसमाया अज्ञान एवं गुहा आदि नामों से कहे जाने वाले संसार में विद्यमान है उस ब्रह्म को मात्र विद्या सद्ज्ञान के माध्यम से ही जाना जाता है जो मनुष्य परम व्योम रूपी नित्य धाम में विद्यमान इस अविनाशी ब्रह्म को जानता है वह द्विजों में श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रमानुसार समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती है अज्ञान एवं माया शक्ति के साक्षी रूप प्रत्यगात्मा को जो मनुष्य मैं एक ब्रह्मस्वरूप हूँ इस प्रकार जानता है वह मनुष्य स्वयं ही ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ब्रह्म साक्षात्कार कर लेने वाले साधक को यह गूढ़ तथ्य समझ में आने लगता है कि अव्यक्त आत्म तत्व से किस प्रकार व्यक्त सृष्टि प्रकट होती है सृष्टि का यह आगे के मंत्रों में स्पष्ट किया गया है ब्रह्मूता शक्ति मिश्रिता अपंचीकृत आकाशसम भूतु सर्पवत आकाशाद वायु संयस्व स्पर्शो पंचीकृत पुनः वागा शाक्तिराप अथ्यो वसुंधरा सर्वाणी सूक्ष्मी पंचीकृतस्तवा विशिष्ट तद्रह्मादी शिवि ब्रह्मांड सोदर देवाधान जक्ष किन्नरा मनुष्या पशुपख्याद कर्मासार शक्ति सम्पन्न इस ब्रह्मरूप आत्मा से उसी प्रकार अपीकृत आकाश अर्थात शब्द आदि तन्मात्राएं उत्पन्न हुई जिस प्रकार रज्जु रसी में सर्प की प्रतीति होती है इसके पश्चात पुनः आकाश से वायु संयक अपंचीकृत स्पर्श धनमात्राओं की उत्पत्ति हुई तदनंतर वायु से अग्नि की उत्पत्ति अग्नि से जल की उत्पत्ति और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उन सूक्ष्म भूतों को शिव शिवस्वरूप ईश्वर ने पंचीकृत करके उन्हीं से ब्रह्मांड आदि की रचना की ब्रह्मांड के उधर में समस्त भूत प्राणियों के पूर्वकृत कर्मानुसार देव धानव यक्ष किन्नर मनुष्य पशु आदि योनियों की सृष्टि रचना हुई रस्सी में सांप की प्रतीति तभी तक होती है जब तक देखने वाले की दृष्टि यथार्थ तक नहीं पहुंच पाती पदार्थ की रचना की प्राथमिक इकाई परमाणु है सभी पदार्थों के परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के विविध संयोगों से ही बने हैं उन उपकरणों को देख सकने वाले के लिए सभी पदार्थों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है इसी प्रकार मूल तत्व आत्म तत्व को देख पाने वाले के लिए यह संसार एक भ्रम जैसा ही रह जाता है रूपो अस्थिवादीपोम शरीर भाति देषिना येयनोचात्मातिशरीण तत प्राणमोषात्माशातरी स्थित तथो बनोपयोषात्माभिन्न साज्ञान आत्मा तो तथास्थ आनंदमया तो तथ्यस्थित योम अन्नम सोय पूर्ण प्राणम तो मनोमयन प्राणोपीठापूर्ण स्वभात तथा मनोमयोचात्मा पूर्णो ज्ञानम तो आनंदेन सदा पूर्ण सदा ज्ञानमय सुखम तथानंदमचा ब्रह्मलोल्यन साक्षिण सर्वांतरेण पुनरस्थ ब्रम्हणार्य अस्थि स्नायु आदि से निर्मित यह समस्त जीवों का शरीर भी अपने कर्मानुसार ही प्रकाशित हो रहा है सभी शरीर धारण करने वालों का यह जो अन्नमय आत्मा स्थूल शरीर के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है उससे पृथक एक प्राणमय आत्मा और है जो कि इस अन्नमय आत्मा के अंदर विद्यमान है इससे भी सूक्ष्म और भिन्न मनोमय आत्मा है जो प्राण में के अंदर स्थित है इससे सूक्ष्म विज्ञान में आत्मा है जो मनोमय आत्मा के अंदर विद्यमान है इससे भी अति सूक्ष्म आनंद में आत्मा है जो विज्ञान में आत्मा के अंदर स्थित है अन्य में आत्मा प्राण में से परिपूर्ण है वैसे ही प्राण में आत्मा स्वभावानुसार मनोमय आत्मा से पूर्ण है मनोमय आत्मा विज्ञान से पूर्ण है तथा सदा सूक्ष्म विज्ञान में आत्मा आनंद में से परिपूर्ण रहता है आनंद में आत्मा अपने से अलग साक्ष्य रूप सर्वत्र व्याप्त अंतर्यामी ब्रह्म के द्वारा परिपूर्ण है वह ब्रह्म किसी दूसरे के द्वारा नहीं वर अपने आप ही सभी तरफ से परिपूर्ण है यहाँ पंचकोश और पंचात्मा का मर्म स्पष्ट किया गया है हर काया को आकार अन्न से ऊर्जा प्राण में से कामना मनो में से नैसर्गिक विभूतियां आदि विज्ञान में से तथा आनंदानुभूति आनंदमय कोष से प्राप्त होती है किसी स्थूल माध्यम से व्यक्त होने के कारण उसे आत्मा तथा किसी सूक्ष्म से परिपूर्ण होने के नाते उसे कोष कहा गया है यदिदम ब्रह्म कुक्षाख्यम सत्य ध्यानत्मक संलब्धा साक्षात दे सनातनम सुखी भव अन्था सुखिता असत्यनंदे स्वात्मूतेखित्म को जीवति न रोजा तो को व निचेष तस्मा सर्वात्म भाषमालोहसौ नर आनंदयति दुखाढ़ जीवात्मा सदा जनह यदाशंश्यदील्षण निर्भेद परमात विंदते च महायति परमं कल्याण परिच्छेदवर्जितं तद्रोप परम ब्रह्म त्रिपरीच्छेदवर्जिताल्यर नर विजाती तदा तस् साल संशय अशैवानंदकोशेन स्तंबूर्वका भगुण नितम्य तारतम्या तो तत्तप विरक्त श्रोत्रिय प्रसादिनः स्वरूपभूत आनंद स्वयं भाति परी यहां निम्त किंचिदाश्रि खुश शब्द प्रवर्त ये निम्तात निर्विशेषा पर आनंद कथम शब्द प्रवर्तते तस्माद तन्म सूक्ष्मगोचरम यस्मा श्रोतृत्विखादिकर्पेन्द्रिया जो यह ज्ञान एवं सत्य के रूप में अद्वितीय परब्रह्म है वही सबका आश्रय स्थल है वह सबका सार एवं रसस्वरूप है उस सनातन तत्व को पा करके यदेहि जीवात्मा सर्वत्र सुखानुभव प्राप्त करता है इसके अतिरिक्त अन्यत्र सुख का भाव कहाँ है संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मस्वरूप इस परानंद परमानंद ब्रह्म के उपस्थित न रहने पर भला कौन मनुष्य जीवित रह सकता है अथवा कौन सा प्राणी नित्य चेतता करता है अतः जो सर्वान्तर्यामी रूप से सभी के चित्त में प्रतिभाषित होता है वही पर ब्रह्म अविनाशी परमात्मा दुखों से घिरे हुए जीवात्मा को सदैव आनंद प्रदान करता है जो अदृश्यत्व आदि लक्षणों से युक्त इस पर तत्व से अभेद रूप परम अद्वैत रूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वही महायति अर्थात संन्यासी है देश काल एवं पात्र से अपरिछिन्न सत्य स्वरूप परम ब्रह्म ही अभय पद परम अमृतत्व तुल्य एवं कल्याणमय है जब तक मनुष्य को इसमें थोड़ा भी व्यवधान दृष्टिगोचर होता है तब तक उसे जन्म मृत्यु का भय बना रहता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है छोटे से छोटे क्षुद्र तीर्ण से लेकर भगवान विष्णु तक सभी तारतम्य के अनुसार आनंद रूप कोष से नित्य ही आनंद की अनुभूति करते हैं इस लोक और प्रलोक के भोगों से विरक्त प्रसन्न मना श्रोत्रिय को यह स्वरूप भूत आनंद स्वय अनुभूत होता है यह अनुभूति उस परमात्म पद के अनुरूप ही होती है वह शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती क्योंकि शब्द तो किसी आश्रय के सहारे ही व्यक्त होता है परातत्व में निवित का अभाव होने के कारण वाणी वहाँ से वापस लौट आती है जो सभी विशेषों से रहित परानंद स्वरूप तत्व है वहाँ पर शब्द की प्रवृत्ति किस प्रकार से हो इसलिए यह मन अति सूक्ष्म और सीमित शक्ति से युक्त होकर इधर उधर सभी जगह गमन करता रहता है क्योंकि श्रोत्र त्वक एवं नेत्रादि ज्ञान इंद्रिया और शब्द स्पर्शादि उनके विषय तथा बाड़ी हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियाँ सीमित शक्ति वाली हैं